नमस्कार आप सुन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज कॉन्फ्लिक्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है जिसमें कुछ फिल्में सिलेक्ट हुए हैं और सिलेक्ट हुए फिल्मों में खास करके जो हमारे महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं इनका एक फिल्म सिलेक्ट हुआ है इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारा शुभ नाम है ऋषिकांत भोसले हम स्कूल में टीचर है और एक समाज के प्रति हमारा जो प्रयत्न है कुछ अच्छी बातें दिखाने का और जो अनिष्ट रूढ़ी परम्परा है समाज में वो दिखाने का तो इस फिल्म के माध्यम से हमने वो प्रयास किया है अरे इसको बनाने का कल्पना कैसे आया और कैसे आपने इसका काम शुरू किया महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की जो एक संस्था काम करती है उन्होंने पहले एक कॉम्पिटिशन रखी थी और उस कॉम्पिटिशन के जरिए हम उसमें उतर गए वहाँ से हमने एक काम शुरू किया तो इसमें मेन जो ज्यादा फोकस किसपे किया है? समाज में जो अनिष्ट रूढ़ि परंपरा है उस पर हमने ज्यादा फोकस किया है जो भगवान के नाम पे पशु की हत्या की जाती है उस पर हमने ज्यादा फोकस किया है ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने अपने बारे में बताया तो आई आगे बढ़ते हैं इसी फिल्म में जिन्होंने एक्ट किया है और इस अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था में विशेष अपनी सेवा दे रहे हैं मुल्ला रुक्साना उनसे हम लोग बातें करेंगे और किस तरह से उन्होंने काम किया है वो भी हम उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से मुल्ला रुक्साना का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया सर इस फिल्म में हमने आ, मतलब ऋषिकांत सर जी ने जो बताया है कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में से मराठवाड़ा जो हमारा आता है वहाँ पे बहुत सारी अंधश्रद्धाएँ हैं जैसे कि वो भगवान आंग में आता है फिर वो कुछ तो बोलता है फिर बलि वगैरह मांगता ये बहुत चलता है तो इसलिए जब ऋषिकांत सर जी ने ये सब्जेक्ट हमारे सामने रखा तो हम एक्चुअल रूट ग्रास रूट पे हम यही काम करते हैं कि करनी होती है कोई तो भानामती करता है कोई तो करता है कुछ तो होता है इस पर बहुत अंधविश्वास रखते हैं वहाँ पे और उसी उस में ही मुझे वही रोल मिला था इसलिए मैंने वो की थी कर दिया <laughs> तो जैसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो आपको कौन से सीन पर ज़्यादा मुश्किलें आई मुश्किल तो नहीं आई क्योंकि पहले से ही मुझे पसंद था कि मैं ऐसा कभी काम करूँगी अच्छा। लेकिन कभी मौका नहीं मिला लेकिन ये सर के जरिए से मुझे मौका मिला इसलिए इतनी कुछ दिक्कत नहीं, नहीं होगी अच्छा लगा मुझे करते समय अच्छा इस फिल्म के माध्यम से जो मैसेज है वो क्या जाता है हम मैसेज तो जरूर जाता है कि भगवान के नाम पे जो हम पशु हत्या करते हैं एक्चुअल भगवान तो कुछ खाते नहीं है लेकिन हम ही खा जाते हैं तो खाना है तो हम खुद ही खाओ ना तो भगवान का नाम क्यों आगे करे ये मैसेज जाता है मुला रुखसाना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और फिल्म के बारे में बताने के लिए अवश्य करते हुए आपने जिस तरह से काम किया कहीं ना कहीं कही लोगों की जो अंधश्रद्धा है वो खत्म हो जाए और वो सही ढंग से अपने जीवन को जिए जो मानव की सभ्यता है उसे कायम रखे और मूल्यों के साथ जीवन जिये क्योंकि मूल्य बिना इंसान का जीवन जो है अधूरा रहता है कहीं ना कहीं पशु समान उसका जीवन बन जाता है तो हम इंसान और पशु में जो भिन्नता है उस भिन्नता को बनाए रखें और इंसान होने का फर्ज निभाएं किसी की बलि यूं ही ना चढ़ाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर आशा करता हूं आप सभी को हमारे खास रेडियो मधुबन के लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा ऐसे ही बहुत सारे फिल्मों के बारे में जो आज कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो लोग पार्टिसिपेंट किया है जिनका सिलेक्शन हुआ है उन फिल्मों के बारे में जानेंगे और जिन्होंने उन फिल्मों में काम किया है उनका निर्माण किया है ऐसे भी बातें होती रहेगी मधवन 90.4 रेडियो का मैं स्वागत करते हुए आरजे रमेश भाई का मैं स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं मेरे साथ में जो फिल्मी दुनिया से महाराष्ट्र से लोग खड़े हुए हैं जो अभी अपना एंट्रो दे रहे थे और उनके मन की बात को आरजे रमेश जी जो जन जन तक पहुंचा रहे थे बहुत ही गंभीर विषय था और जिस गंभीर विषय पर रुखसाना जी ने और इन्होंने ऋषिकांत जी ने अपना बहुत ही बड़ा चिंतन व्यक्त किया है कि जो वहाँ पर बलि के माध्यम से जो लोगों को ये भ्रम पैदा किया जाता है कि बलि देने से ऐसा हो जाता है तो मैं इन बातों का खंडन करता हूँ कि ऐसा कभी भी प्रभु परमात्मा जो है वो कभी से कुछ इस प्रकार की डिमांड नहीं करते हैं डिमांड जो की जाती है वो है नैतिकता की व्यवहार कुशलता की धर्म जो कहता है वो है कि मान सम्मान करते रहिए जो मानव परमात्मा के द्वारा जो जीव जंतु बनाए हुए हैं उनका सम्मान करो उनको जानो उनको पहचानो प्रकृति के नज़दीक रहो तभी इस देश के अंदर सही भाईचारा पैदा हो सकता है अन्यथा तो इस प्रकार की चीज़ों से हम में भाईचारा खत्म होगा हमारा जो सद्व्यवहार आचरण है वो भी खत्म होगा आपस में जो दुश्मनी है वो ज़्यादा पनपेगी घर भी टूटेंगे और परिवार भी टूटेंगे साथ ही जो इस रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं इन बातों की पालना जरूर करें और अपने जीवन में इनको अवतरण करने की धारणा करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो सुखमय जीवन यापन कर पाएगी अन्यथा आप उनको एक अच्छा मॉरल लेसन दे करके नहीं जाएँगे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत नमस्कार आप संटी पॉइंट फोर एफ एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और महाराष्ट्र से एक ग्रुप आया हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो गोपीनाथ जी हमारे साथ हैं और उनसे बातें करते हैं एक बहुत ही अच्छा थीम लेके उन्होंने फिल्म बनाई है जैसे दादी और पोता इस थीम को इनमें उनका क्या रिलेशनशिप है उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या बातें हैं आज के समय में दादी पोता देखने को मिलता है नहीं मिलता है बहुत सारी इश्यूज़ है उस पर उन्होंने इस थीम को सिलेक्ट करके फ़िल्म बनाई है तो आप सभी की तरफ से गोपीनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू जी यह फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म सिलेक्ट हो गई है बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि इससे पहले हो गई थी स्क्रीनिंग के लिए तो ये फेस्टिवल में 43 थ्री कंट्रीज से फिल्में आई है और हम महाराष्ट्र से है एक छोटे से तालुके से मैं बिलोंग करता हूँ गंगाखेड़ करके मेरे तालुके का नाम है वहीं पर रहता हूँ मैं और वहाँ रह के मैंने ये फिल्म बनाई है आ, कुछ शूटिंग पुणे में किया है कुछ गंगाखेड़ में किया है तो एक गांव से मैं हूँ इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली आके कि ये इतने बड़े फेस्टिवल में आ, मेरी फिल्म सेलेक्ट हो गई है तो देखते हैं आगे क्या होता है चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और गोपीनाथ जी के बाद उनके साथी हैं संजय सबकाल जी हैं वो भी इस फिल्म के साथ अपना रिश्ता जोड़ के रखे हैं और उनका भी यहाँ पर दिल्ली में आना हुआ है तो उनको भी खुशी है उनके चेहरे से और उनके शब्दों से हम सुनेंगे तो संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद दरअसल एक कोशिश कर रहे थे इस फिल्म के माध्यम से कि कुटुंब व्यवस्था जो है जिसमें एक जो बूढ़ापन है एक कुटुंब में जो सीनियर लोग हैं एक लिमिट के बाद अपनी जो बिखरी हुई कुटुंब व्यवस्था है उसमें जो जो बूढ़े लोग हैं वो अकेले कैसे पड़ जाते हैं और जो नई जनरेशन है उनमें जो एक अंतर आता है तो उसको कहने की कोशिश की है हमने इस माध्यम से मैं इस फिल्म मैंने मुख्य किरदार निभाया है और बहुत ही मैंने कनेक्ट किया इस फिल्म को देखते हैं और इस फेस्टिवल से हमारा आगाज़ हुआ है सो so, हम बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का थैंक्स संजय जी इस फिल्म को बनाते वक्त या एक्टिंग करते वक्त कहाँ मुश्किलें आई आपको क्योंकि शूटिंग तो बाहर ही किया होगा गांव ऑफ में किया होगा एक्चुअली वे हाँ, एक अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट एक एक था हमने जस्ट एक जीरो बोलते कि जीरो बजट फिल्म कि कंटेंट और फिल्म होनी चाहिए टेक्नोलॉजी हावी नहीं होनी चाहिए हम उसके सर्च में थे और संयोगवश से हमारा ट्यूनिंग ऐसा जम गया कि वो जो थीम थी वो हमको बहुत कचोट रही थी तो हमने कंटेंट बेस्ड कुछ कहने की कोशिश की तो एक रिवर्स प्रोसेस कहा जा सकता है कि हम करते गए और स्टोरी बनती गई समथिंग लाइक दैट एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और बाद में ये बिल्कुल जैसे प्री प्लान स्टोरी होती वैसी बन गई तो वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था हमारे लिए एज ऐक्टर भी थैंक यू थैंक यू संजय भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और इनके साथ एक और शख्सियत हमारे बीच में जुड़ रहे हैं आप तो मेरा नाम राहुल है और संजय मेरे दोस्त है लेकिन मेरी फिल्म अलग है अच्छा अच्छा तो मैं यहाँ पे लेटमी करके मेरी फिल्म सिलेक्ट हुई है मैंने इसमें एज अ प्रोड्यूसर एज अ राइटर और एज अ स्क्रिप्ट राइटर रोल इसका अदा किया है और एक एनिमेशन भी फिल्म है उसमें एक बच्चा है कि वो अपनी क्लासमेट uh, जो है वो बहुत बीमार है सी इज़ फेसिंग अवर डिसीज सो वॉट ही डज़ टू मेक हर हैप्पी सो थीम है उस पर और ये uh, हमारी पहली कोशिश थी और हम लोग उसमें सक्सेस हो गए तो आई एम फील सो हैप्पी आई एम फील सो प्राउड कि uh, वो सिलेक्ट हो गई हमें uh, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन उसका कंटेंट बहुत अच्छा, अच्छा था उसका लेकिन तो इसमें क्या क्या-क्या थीम और करते वक्त मुश्किलें मुश्किलों पहले तो हम लोगों ने आ, सोचा था कि एनिमेशन से पहले उसको एक करते हैं कि अपन कैरेक्टर्स लेके बनाते हैं उसको हाँ हाँ हा। लेकिन मुश्किल ये थी कि आ, उसमें आ, जो लड़का था उसको गंजा करना था लेकिन वो लड़के जो कैरेक्टर हम लोग लेके आते थे वो लड़का तैयार हो जाता था लेकिन वो लड़की के लिए कुछ तैयार नहीं था गंजा बनने के लिए okay. तो हम लोगों ने को सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने सब क्रिएट किया हम लोगों को स्कूल भी मिला हम लोगों को कैरेक्टर्स भी मिले सब कुछ स्टोरी तो उसका स्ट्रॉन्ग था ही लेकिन जब हम लोग बताते थे अभी लड़के को गंजा होना पड़ेगा तो नो बडी वॉज रेडी फॉर दैट तो के लिए और सब कलाकार भी उसमें नई हम लोगों ने लिए थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी भाई स्क्रिप्ट तो अच्छा है और सबको पसंद भी आया है तो हम बनाएंगे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है इसका एनिमेशन मूवी बनाते हैं और वो एनिमेशन में वो बहुत अप्रिसिएट भी हुआ आ, और उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी उसको थोड़ा सा एप्रिसिएशन आया था हम लोगों ने भेजा था उसको क्योंकि वो बच्चों के राइट्स के भी थोड़ा सा एक रिलेट करता है कि बच्चों को आ, राइट टू तो हैप्पीनेस इज़ द राइट ऑफ द चाइल्ड तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के आज़ा लोगों ने भी उसको देखा है अभी अच्छा। लेकिन अब तक उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया तो उनका भी एक रहता है फिल्म फेस्टिवल रहता है ह्यूमन राइट्स का तो उसमें उन्होंने भी बहुत उसको अप्रिसट किया है स्टोरी को देखते अभी क्या क्या होता है आगे मुझे होप्स है कि मिल जाएगा चलिए बहुत ही अच्छा टीम तो लेके तो, आपने बनाया तो, और एक ख़ास बात इसमें जब आप करेक्टर लेना शुरू कर दिया तो कोई भी फीमेल कैरेक्टर आपको जो है गंजा बनके एक्टिंग करने के लिए तैयार हाँ, नहीं था के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था वो चीज़। तब वो, वो कैसे कर चीज़ें तो फिर बाद में उसको एनिमेटेड हाँ, हाँ, आपने किया और वो लोगों ने पसंद किया तो ये बहुत अच्छी बात है बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के जो कॉन्फुलेंस इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है उसमें अलग अलग थीम से फिल्में सिलेक्ट की गई है तीस से करीब जो है फिल्में सिलेक्ट हुई हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और जिन्होंने भी फिल्म बनाई है, जिनका भी फिल्म सिलेक्ट हुए हैं उन सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसमें बहुत सारे फिल्में सिलेक्ट हुए हैं और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर उन लोगों से हम लोग बातें कर रहे हैं तो अभी मेरे साथ प्रियंका जी हैं उनसे बातें करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कौन से फिल्म किया है क्या किया है वो सारी बातें उन्हीं से जानते हैं आप सभी की तरफ से प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार Uh, मैंने इश्क सलामत में एक अहम uh, रोल तो नहीं कह सकते बट हाँ एक मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और uh, उसके डायरेक्टर मिस्टर राहुल एंड इस्क्रीन प्ले और शरद कृषि एंड काफ़ी हमारी टीम है शांतनु शांतनुन साहिल uh, चिनमै बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो एंड मेरा भी एक बहुत छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है बट uh, <laughs> क्या नाम है फिल्म का इश्क सलामत सलामत अच्छा अच्छा जी तो इसमें आपका स्पेशल क्या रोल है आ, मैंने इसमें कादंबरी समग्र का रोल प्ले किया है अच्छा, तो आप देखें उसके बाद आप बताए <laughs> यादगार कुछ पल आपके पास सारे पल यादगार रहे हैं और काफ़ी खास रहे हैं मेरे लिए आ, कुछ खास वो मोमेंट्स के बारे में बताइए। खास मोमेंट ये है कि आ, मुझे एक्टिंग करना सिखा दिया यही मेरे लिए खास है <laughs> प्रोफेशनली मैं अपने आप को नहीं बोल सकती बट हाँ मुझे सिखा दिया इन लोगों ने एंड मुझसे करा लिया एंड मैंने कर लिया ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इनका पार्ट बनी हूँ इस पूरी फिल्म का एक पार्ट मैं रही हूँ तो ये इस बात की बहुत खुशी है मुझे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रियंका जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे बढ़ते रहें और इस इश्क सलामत फिल्म के जो राइटर हैं तो आइए अब जो फिल्म के बारे में प्रियंका जी बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक्ट किया है राहुल जी हमारे साथ हैं हेलो नमस्कार नमस्ते सर आपने क्या किया है सर मैंने पूरा वो फिल्म डायरेक्ट किया है स्क्रिप्ट और ये पूरी चीज़ मैंने लिखी है बाकी स्क्रीन प्ले शरद चंदोपाध्याय ने लिखी है और ये हमारी टीम की सबसे छोटी कास्टिंग तो इन्होंने स्क्रीन प्ले में काफ़ी मदद किया है और उस हिसाब से पूरी मतलब टीम की मेहनत के हिसाब से ये फिल्म बनकर निकल गया आप भाई है क्या थीम है इसमें? और सर ये डार्क लव स्टोरी है मतलब बहुत ही मैच्योर जैसे आजकल की फिल्में बन रही हैं कि हम एक मैच्योरिटी लेवल उसमें नहीं दिख पा रहा है इसमें एक 26 सिक्स ईयर का ओल्ड वो स्टूडेंट है उसको प्यार होता है तो वो उस पूरे उसके बारे में फिल्म चल रही है तो काफ़ी कुछ है फिल्म में देखने को तो उस हिसाब से आप लोग देखें जी ओके ओके राहुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपका शुभ नाम कृषि आपने क्या किया है इस फिल्म के लिए इसमें स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स में काफ़ी मदद की मेन काम लेकिन शरद जी का ही था अच्छा। <laughs> तो फर्स्ट टाइम ऐसे काम करते हुए क्या फील कर रहे थे क्या क्या चीज़ें आपको सीखने की आ, कुछ आता था कुछ नहीं आता था काफ़ी हेल्प की इन्होंने सिखाया अच्छा क्या क्या सीखा आपने काफ़ी सारे नए वर्ड्स काफ़ी नए तरीके सारे डायलॉग्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कुछ नहीं है है अब काफ़ी जैसे उर्दू के काफ़ी शब्द और फ्रेजेस देना एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम पे जैसे अब हम लोग फिल्म बनाने जब निकलते हैं तो इट्स ऑलवेज टारगेट ऑडियंस के लेकिन ऐसे लोगों के साथ खासकर कृषि जैसे लोगों के साथ काम करने में सबसे बड़ा फ़ायदा आपका यह है कि ये लोग सिर्फ अभी इनकी फिक्र आर्ट है देख अबाउट एनी एल्स तो उन्हें एक होता है ना कि जो आप अंदर से निकलता है वही सबसे ज़्यादा सच है तो उस मामले में मुझे जब कोई चाहिए होता है कि हाँ मुझे अपना क्रॉस चेक करवाना है प्रूफ रीड करवाना है तो मैं कृषि के पास जाता हूँ एंड लाइक इससे बेटर इंसान मुझे नहीं मिला है मतलब उस पूरे सिलसिले में हमने दोस्ती भी हमारी बहुत अच्छी हो गई और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा जो कादम्बिनी है वो बेसिकली कृषि की माँ है रियल लाइफ मदर हैं और ये पूरा इन लोगों ने किया था हमारी भी एक्टर है सर ये दूसरी फिल्म ये एक हाथ डायलॉग जो आपको लगता आ, है अरे नहीं मुझे मुझे तो मुझे तो रात के तीन बजे उठा के बोलोगे मैं आपको पूरी फिल्म सुना दूंगा ठीक है वो पूरे याद हैं कि हाँ मतलब ऐसे कि मैं एक बागी हूँ और इस पूरी फिल्म का एक है रिबिल इस पे फिल्म बनाई गई थी कि एक बागी किरदार है उसकी लाइफ में एक राइटर आती है जिसके बाद उसकी लाइफ में बहुत कुछ होता है जो आप फिल्में देखेंगे तो डायलॉग बस यही है कि एक बागी के वजूद की बुनियाद डर ही होता है और डर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ये उसकी ज़िंदगी में जिससे वो बंदा प्यार करता है वो आकर समझाती है कि अगर तुम डरे हो तो तुम टूटो नहीं तुम रखोगे नहीं आगे बढ़ते रहो और एक बहुत अच्छा डायलॉग था वो आप डायलॉग डायलॉग बात बात बोल रहे हैं तो मतलब है कि दर्द से हमने जब समझौता किया है तो वो झेलना तो हमें साथ में ही है तो इस तरह की बातें हैं और दर्द बांटा है लोगों ने किरदारों ने तो ये इश्क सलामत का सर ये पूरा हुआ है ओके okay. ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं तो आइए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है और जिस तरह से हम लोग नए जो शॉर्ट फिल्म्स कह सकते हैं तो उसमें जैसे कि अभी एक फिल्म के बारे में हमने सुना अभी दूसरे फिल्म के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तीस मिनट का जो फिल्म है वो बना हुआ है तो आइए आपका नाम जिगी यादव जिगी यादव जी स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन में और मैं चाहूँगा कि आप अपने फिल्म के बारे में थोड़ा सा अपने बनाओ मैं जिगे यादव और मैंने शरद चंदोपाध्याय की फिल्म जिन्होंने डायरेक्शन किया है इस फ़िल्म में सत्य मंथन में काम किया है और मैंने इसमें पैरेलल लीड का किरदार निभाया है जो गंगा को रिप्रेजेंट करता है तो आमतौर पर जो सिनेमा में आजकल देखने को मिलता है जो सब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिन पर फिल्में बनाई जा रही हैं ये उससे बहुत डिफरेंट है एक मैसेज है सब लोगों के लिए अगर समझ में आता है तो वाटर इज़ द मेन सब्जेक्ट वाटर क्राइसिस तो उसके कंजर्वेशन के लिए हमने इसमें बात करी है लेकिन ड्रामेटाइज करके येस yes, तो इन शॉर्ट यही सब है और एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था बनारस जाके शूट करना गंगा के लिए और यमुना को दिल्ली में आकर के उसकी असलियत दिखाना इट वॉज़ इट वॉज़ वंडरफुल उसने सोचा कि मैं कर सकती हूँ और हमने बहुत कोशिश की है फिल्म में कोई एक सीन जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रिटेक करना पड़ा ऐसा कुछ है इस पूरी फ़िल्म में मैंने वॉइस ऑफर आर्टिस्ट भी मैं रही हूँ और आवाज़ मेरी ही है मैक्सिमम जगह पर तो मणिकर्णिका घाट के सामने बनारस में गंगा एक तरफ बह रही थी लेकिन अगर आप क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तो पूरा पूरा ऐसे था जैसे वहाँ कभी बारिश ही नहीं हुई हो मतलब तिरक रही थी पूरी की पूरी ज़मीन तो वो इतना पैराडॉक्स हमें एक साथ देखने को मिला कि हम बात गंगा की कर रहे हैं और हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं वहाँ पर पानी कुछ निशान भी नहीं था और फिर गंगा भी थी तो घाटों में इतना गंदगी था तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है और फिर हम डायलॉग्स अपने बोल रहे थे तो शायद मैं कहीं ना कहीं वो फ़ील नहीं कर पा रही थी पूरी तरह से फिर उसके लिए टाइम लगा और अगले दिन सुबह के तीन बजे से हमने सनराइज़ के पहले से शूट करना शुरू किया तो देट वज़ एफिक्ट देट वंडरफुल चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को लग रहा होगा कि बैठा बैठे, बैठे आप फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है फिल्म बनाने में क्या मुश्किलें आती हैं और किस तरह से थीम लेके मेहनत करना पड़ता है तो एक अच्छा थीम लिया आपने पानी के ऊपर गंगा के ऊपर ने फिल्म बनाया है तो आज वर्त, वर्तमान समय में आ, सरकार भी इस पर बहुत कुछ काम करना चाहती है और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आपने काम किया है इस पर फिल्म बना के तो आप सभी पूरे टीम को मेरी और से यानी रेडियो मधुबन की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल थैंक यू सो मच और उनकी वो को अगर रूप से मंच पर लाने का दिया जाए तो मैं समझती हूं, एक बहुत बड़ा ग्रेट कार्य है जो आप करने जा रहे होंगे लेकिन मेरा इसमें ये आग्रह रहेगा कि इसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि मनुष्य का नैतिक विकास भी साथ साथ है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज के के अनुसार कुछ ऐसी-ऐसी बातें जब तक डाली ना जाए तब तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता इसलिए काफी अच्छी बातें डाल करके एक दो बातें कुछ ऐसे भी डाल देते हैं जो वास्तविक में नैतिकता का वो काम करने वाली नहीं और जब कभी हम ऐसा कहें तो एक मसाले की तरह काम करती है वो बातें फिल्म को रोचक बना देती हैं। लेकिन रुचि के साथ साथ उसका प्रभाव मनुष्य के मन पर राइट नहीं पड़ता कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हमने इतना अच्छा कहा एक बात ही तो बीच में गई है लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज का एनवायरमेंट इतना नेगेटिव हो चुका है कि नेगेटिविटी इतनी जल्दी मनुष्य के हृदय में फलीभूत होती है कि श्रेष्ठता बहुत सुंदर कार्य आप देश और विदेश में चारों तरफ कर रहे हैं और ये फिल्म फेस्टिवल के आधार से आप मनुष्य का बहुत सुंदर राह दिखा मेरी आप सब के लिए और आपके पूरे ग्रुप के लिए बड़ी मंगल कामनाएं रखा है अवश्य आपका उत्साह और उमंग आपको आगे बढ़ाता है बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे क्वेश्चन है अगर आपने जैसे नेगेटिविटी के बारे में बताया और आपने जितना कैच करते हैं तो हम जैसे तो बेसिकली Uh, हम इंस्टाग्राम करते हैं सोशल फेसबुक वगैरह हम सुबह उठते हैं तो बेसिकली आई टू योगा तो मन करता है कि मैं योगा करूं लेकिन जैसे ही फोन पास तो तो नहीं आई है तो उसी में ही हम इन्वॉल्व रहते हैं तो यूथ का ये प्रॉब्लम है तो फिर उसको कैसे हम इसमें मनुष्य को अपने जीवन का ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा में लेकर जाना है या गिरावट में लाना कौन ऐसा है जो अपने जीवन को गिरावट में लाना चाहिए अगर आपको श्रेष्ठ दिशा में जाना है तो सुबह सुबह अपनी बैटरी इतनी ब्यूटीफुल चार्ज कर ले जो सारा दिन आपकी बैटरी श्रेष्ठ काम करे अगर मॉर्निंग में आपने कुछ ऐसे वैसे न्यूज़ और ऐसी वैसी चीजें पढ़ ली सुन गे और अपने Open and rolling। बस ये, इवेंट अब स्टार्ट होने वाले तो और ताली बजाने बजा देना तो इसलिए आप आज के कार्य को हैं। तो शब्दों में एक ही बात है तो एक बार अनंतर के लिए भी जोरदार आए आज काफी एक्सरसाइज होने वाली है, काफी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने वाले ऐसा मार्ग ब्रदर निश मुझे करके चला गया अच्छा स्पीच बोलने वाला था मैंने रटी हुई थी बातें भूल चुका है सो Just don't see. see. It is what you make others हैं। आ, को एक कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो कोई भी शॉर्ट फिल्म हो वो एक शख्स से नहीं बनती इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स हंग इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स दिजायर To exhibit, टू एक्सिबिट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एनी विमारे साथ हमारे साथ कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी होती है किसी की लव स्टोरी जुड़ी है किसी की सैड स्टोरी जुड़ी है किसी की किसी तरीके सेन यू हैदर्स फील दैट इज आर्ट सो इन आर्टिस्ट के लिए मैं जाऊंगा जोरदार तालि प्लीज और बी से की जो भी यहाँ पर यहाँ पर कितने लोग जो हैं जो आर्टिस्ट हैं मतलब जैसे भी हैं पहुंचने वाले मैं एक शेर के थ्रू इस मैफिक को तो आगे बढ़ाना चाहता हूँ बोलो निर्षा तो बोला नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वो शहर शेर ऐसे है कि मंजिले चुनी हैं पर दिखती नहीं गौर सभी लोग मंजिले चुनी हैं पर दिखती नहीं पैरों की तरह हैं पर सिखती नहीं चले चल, चले चल चल ऐ दोस्त वो क्या है ना वो क्या है ना कि उम्मीदें कितनी जल्दी दिखती नहीं आई थिंक डेफिनेटली जोरदार तारीफ बनती है या? एनर्जी, like uh, <laughs> आपने पहले मेरे ख्याल से। जैसा सोचोगे तुम जैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन यही जीवन का सार है यही जीवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा